क्या क्या हमने भूले की क्या क्या हमने गलतियां की क्या क्या हमने गलत निर्णय लिए जिसके कारण से आज भारत की यह दयनीय दशा बनी है दुर्दशा हुई है इस संदर्भ में व्याख्यान देने के लिए भाई राजीव जी जो वर्षों से इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पूरा जीवन जिन्होंने इस भारत स्वाभिमान की इस विराट यज्ञ में समर्पित किया है मैं उनको आमंत्रित करता हूं आज के इस के लिए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 फिर आप बोलेंगे फिर जिन्ना ऐसे आगे कैसे बढ़ गया वास्तविकता यह थी कि जिन्ना की यह जो मांग थी पाकिस्तान बनना चाहिए इसको अंग्रेजों का भरपूर समर्थन था और वास्तविकता जो मैं कहना चाहता हूं आपसे जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्ना को नहीं चाहिए था पाकिस्तान अंग्रेजों को चाहिए था अंग्रेजों की यह कुटिल नीति थी उनकी यह कूटनीति थी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 कोई पंचकोणीय है कोई षटकोणीय है इस तरह से देशों को काटा है मैं आपको जो कहना चाहता हूँ वो ये कि देश की सीमाएं कभी भी सीधी सरल रेखा नहीं होती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 तो गांधी जी ने ये ऐलान कर रखा था और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधी जी के साथ थे तो करोड़ों लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है तो माउंटबेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे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 प्रणाम है उनकी मेहनत को वंदन है उनकी मेहनत को कि पाकिस्तान से उजड़ कर आए कुछ हाथ में नहीं था अकेले आए किसी की पत्नी छूट गई वहां पर किसी का पिता छूट गया किसी की बेटी छूट गई किसी की बहन छूट गई किसी की माँ छूट गई किसी का कुछ छूटा किसी का कुछ छूटा और किसी तरह से मारते पीटते भागते भूगते यहाँ आकर उन्होंने कहीं कहीं आशियाने बनाए और आशियाने बनाकर भारत देश को और अपनी इस मातृभूमि को उन्होंने मान लिया की अब यही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 तुम्हारा राज्य पाकिस्तान नहीं जाएगा क्योंकि तुम्हारी जनता की इसके लिए अनुमति नहीं है। हैदराबाद रियासत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक आंतरिक सर्वेक्षण कराया था क्योंकि वो भारत के गृह मंत्री बन चुके थे उन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण ये कराया था कि हैदराबाद रियासत में रहने वाले लोगों से पूछो वो क्या चाहते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 और इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी आर्य समाज के नेताओं की आर्य समाज के नेता पूरे हैदराबाद रियासत में उस समय सक्रिय थे और भारत के कुछ समाजवादी नेता जैसे श्री राममनोहर लोहिया और उनकी एक बड़ी फौज ये सब इस बात के लिए सक्रिय थे कि हैदराबाद को भारत में मिलाना है तो हैदराबाद रियासत के गांव गांव में ये नेता घूम घूम प्रचार कर रहे थे और जनता को समझा रहे थे कि आपको पाकिस्तान नहीं जाना है भारत में रहना है तो उसका फल मिला था उस प्रचार बहुत बड़ा फल मिला था जनता ने ये फैसला कर लिया था कि हम तो भारत में ही रहेंगे तो निजाम एक दिन फिर भाग गया भारत छोड़कर और भारत में पूरा हैदराबाद राज्य मिला लिया गया और इसी तरह से जूनागढ़ का हुआ जूनागढ़ का भी सारा का सारा राज्य इसी तरह से भारत में मिलाया गया अंत में जम्मू काश्मीर का मामला आया और जम्मू काश्मीर के मामले में हुआ यह था कि जम्मू काश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह उनके दिल में अंग्रेजों ने ये जोत जला दी अलग देश बनाना अलग राष्ट्र बनाना बफर स्टेट बनाना और वो इसी का गाना गाते रहते थे और अंग्रेजों के मन में था कि ये जम्मू कश्मीर तो अलग हो ही जाए जैसे पाकिस्तान अलग हुआ और अंग्रेजों उस आग में घी डाल रहे थे उसी समय पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया और जैसे ही जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ तो महाराजा हरि सिंह के हाथ पांव फूल गए उनके पास पूरी सेना नहीं थी जो पाकिस्तान के हमले का सामना कर सके और महाराजा हरि सिंह को यह दिख गया कि अब तो पाकिस्तान की सेना जम्मू तक पहुँचने वाली है अब ज्यादा दूर नहीं है और अब तो ये श्रीनगर भी गया जम्मू भी गया सब कुछ गया तो उनके दिल में था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा अब तो लगा कि ये पाकिस्तानी राष्ट्र बन जाएगा तो अंत में उन्होंने हथियार डाले और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपने प्रधानमंत्री को भेजा और कहा की अब आप हमें बचाओ तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम क्यों बचाए आपको क्यों बचाएं जम्मू कश्मीर तो भारत का अंग है नहीं और आप तो कहते हो कि हम स्वतंत्र देश बनाएंगे तो अपना स्वतंत्र देश बना लो हम आपको क्यों बचाएं तो जो प्रधानमंत्री था महाराजा हरि सिंह का बहुत होशियार बहुत चतुर व्यक्ति था उसने कहा कि इस समय बहस करने का समय नहीं है बाद में हम तय कर लेंगे लेकिन ये पाकिस्तानियों से तो हमें बचाना है अपने राज्य को तो सरदार पटेल ने कहा कि मैं मेरी सेना भेज सकता हूं और पाकिस्तानियों को हमारी सेना गाजर मूली की तरह से काट देगी लेकिन एक शर्त है तो शर्त क्या है शर्त यह है कि आप बिना किसी शर्त के भारत में मिलने का फैसला करो और ऐलान करो कि भारत में आपका पूरा राज्य का विलय होगा उसी कंडीशन पे भारत की सेना आपको बचाने के लिए आएगी क्योंकि तकनीकी रूप से जब तक आप भारत देश से जुड़ते नहीं है तब तक भारत की सेना आपकी रक्षा क्यों करेगी क्योंकि भारत की सेना तो भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए है और जम्मू कश्मीर चूंकि भारत का अंग नहीं बन पा रहा है और आपने ऐलान कर दिया है कि इसको स्वतंत्र देश बनाना है तो हम आपकी रक्षा तो नहीं कर पाएंगे तो प्रधानमंत्री भागा भागा वापस गया महाराजा हरि सिंह के पास और कहा कि सरदार पटेल ने तो ना कह दिया सेना तो नहीं आएगी जब तक हम भारत में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करते भारत के साथ विलय के संधि पत्र पर हम हस्ताक्षर नहीं करते तब तक भारत की सेना नहीं आएगी और हम तो अब मारे जाएंगे और उस समय पाकिस्तानी सेना श्रीनगर के बिल्कुल नजदीक में थी हमला करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे कबायली लोग पाकिस्तानी सेना में भरपूर मदद कर रहे थे तो महाराजा हरि सिंह ने फिर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए भारत में जम्मू कश्मीर का विलय हुआ और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और सरदार पटेल के सामने जब ये दस्तावेज प्रस्तुत हो गए कि महाराजा हरि सिंह ने स्वीकार कर लिया है तो फिर सरदार पटेल ने आदेश किया कि अब भारत की सेना जम्मू कश्मीर कूच करेगी तो भारत की वायु सेना ने और थल सेना ने रातों रात 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में जो ऑपरेशन चलाया वो दुनिया का सबसे अद्भुत ऑपरेशन था हजारों सैनिक उतार दिए जम्मू कश्मीर में और उन सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया वो भी दुनिया में अद्भुत था आप कल्पना कर सकते हैं श्रीनगर तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो आप सोचो कहां तक आ गई सेना वहां तक पाकिस्तान की सेना पहुंच चुकी हो तब भारत की सेना ने एंट्री की थी प्रवेश किया था और प्रवेश करते करते गाजर मूली की तरह से पाकिस्तानियों को काट दिया था और पाकिस्तानी फिर उल्टे पैर भागे वहां से और भागते भागते भारत की सेना ने जब उनका पीछा किया तो पाकिस्तानी सीमा तक भारत की सेना पहुंच गई और पाकिस्तानी सीमा का एक बड़ा हिस्सा भारत की सेना के कब्जे में आ गया और भारत की सेना के कब्जे में आ गया तब भारत के सैनिक इतने उत्साह से भरे हुए थे इतने जोश से भरे हुए थे कि भारत के प्रधानमंत्री को वो बार बार कह रहे थे कि आप कुछ करना मत बस थोड़ी मोहलत और दे दो लाहौर और कराची अब हमारे हाथ में आने वाला है ये ज्यादा दूर नहीं है लेकिन उसी समय फिर हमसे एक भूल हो गई और उस भूल की चर्चा मुझे करनी है वो भूल क्या हो गई भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के गृह मंत्री को बिना पूछे अपनी तरफ से युद्ध विराम की घोषणा कर दी युद्ध विराम का नियम है कि जब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ती है और उस मीटिंग में बात रखनी पड़ती है और पूरी कैबिनेट उस पर सही माने और मंत्रिमंडल का सबका हां हो जाए तब प्रधानमंत्री उसकी घोषणा कर सकता है लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने ना तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई ना उनकी सहमति ली उन्होंने अपने मन से घोषणा कर दी और वो घोषणा भी उन्होंने ऐसे नहीं की लोगों के सामने रेडियो पे जाके कर दी दिल्ली का ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है वहां गए और जाकर घोषणा कर दी और अपनी तरफ से दुनिया भर को यह कह दिया कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की मध्यस्थता में इस जम्मू कश्मीर के मामले को हल करेंगे माने संयुक्त राष्ट्र महासंघ आए और हमारे और पाकिस्तान के बीच में चौधरी बनकर बैठे और इसका फैसला वो ये करे कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा कि पाकिस्तान में रहेगा जब पहले से ही जम्मू कश्मीर के महाराजा ने ये बोल दिया था हस्ताक्षर कर दिए थे दस्तावेज उसके मौजूद है कि वो तो भारत में विलय कर चुके हैं तो भारत के प्रधानमंत्री को ये कहने का कोई बात नहीं बनती कि भारत के और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर को हम एक डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं विवादित क्षेत्र मानते हैं और इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में होगा बस वहीं से यह एक छोटा सा बयान हमारे गले की फांस बन गया और हड्डी बन गया अब पाकिस्तान बार बार इसी को कहता रहता है कि भारत ने तो बोला है जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है विवादित क्षेत्र है और भारत ने तो बोला है कि इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होगा तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के लोग आए जम्मू कश्मीर में रहें, भारत की सेना वहां से हटाई जाए पाकिस्तान की सेना भी वहां ना रहे और जम्मू कश्मीर में एक जनमत संग्रह कराया जाए और वो जनमत संग्रह के आधार पर जो तय हो उससे तय किया जाए कि जम्मू कश्मीर भारत में रहेगा की पाकिस्तान में रहेगा अब तकनीकी बात जो मैं कह रहा हूं कि वो पहले विलय हो चुका था जम्मू कश्मीर का तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था लेकिन वो एक बड़ी भूल हो गई और उसी भूल ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में बना रखा है भले हमारे लिए जम्मू कश्मीर भारत का अंग है लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और विवादित क्षेत्र में चौधरियों को घुसने का दखल करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के मामले में संयुक्त राष्ट्र को भी दखल करने का अधिकार है और वहीं से यह सारा मामला खिचड़ी बन गया खटाई में पड़ गया अच्छा खासा पूरा जम्मू कश्मीर, वहां के महाराजा ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके भारत के साथ विलय कराया लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के एक छोटे से बयान ने सारे मामले को बिगाड़ दिया अब ये मामला संयुक्त राष्ट्र महासंघ में है संयुक्त राष्ट्र महासंघ में आप जानते हैं अमेरिका दादा है जो अमेरिका चाहता है वहां वही होता है जो अमेरिका चाहता है वहां के लोग वही करते हैं और अमेरिका कभी नहीं चाहता कि यह जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ जाए क्योंकि वो ये मानता है अमेरिका कि भविष्य में जम्मू कश्मीर कभी अमेरिका की मदद करने के लिए आएगा इसलिए इसको विवादित ही रहने दो क्योंकि विवादित क्षेत्र में घुसने के लिए रास्ता खुल जाता है अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में अमेरिका की ये रणनीति है कि भविष्य में कभी भी चीन के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के सैनिकों के लिए शरण बन सकता है भविष्य में चीन के खिलाफ अमेरिका को हवाई हमला करना पड़ा तो अमेरिका से हवाई जहाज आकर चीन पर हमला तो नहीं कर सकते क्योंकि इतना पेट्रोल उनमें नहीं चल पाएगा कि अमेरिका से उड़ान भरें और चीन पे आकर हमला करें अमेरिका के हवाई जहाजों को उड़कर पहले उतरना पड़ेगा भारत के किसी इलाके में जो चीन के नजदीक है फिर दोबारा उसमें ईंधन भरा जाएगा तब जाकर वो हमला कर पाएंगे तो अमेरिका को दिखाई देता जम्मू कश्मीर बहुत सुरक्षित है चीन की सीमा वहां से लगती है तो भविष्य में कभी चीन से युद्ध लड़ना पड़ा अमेरिका को तो जम्मू कश्मीर अमेरिका के लिए एयरबेस का, का काम करेगा और ये एयरबेस तभी तक काम करेगा जब तक जम्मू काश्मीर विवादित है इसलिए अमेरिका इस मामले को हल होने ही देना नहीं चाहता संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब जब ये विषय आया जब जब ये बहस हुई अमेरिका ने वीटो लगाकर इसको फसाया, और इसको हल नहीं होने दिया और आज तक ये हल नहीं हो पा रहा है और ये हल नहीं हो पा रहा है तो उसका अंतिम दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान अपना हक जमाता है और जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि हम भारत में रहेंगे आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर की जनता क्यों कहती है भारत में रहेंगे इतनी बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और इतनी बार भारत की पार्टियों को लोगों ने वोट दे दिया है और इतनी बार वहां भारत के नेताओं की सरकारें बन चुकी हैं इससे बड़ा प्रमाण और सबूत क्या चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जनता भारत में ही रहना चाहती है लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अमेरिका से पैसा पाते हैं जिनको पाकिस्तान से धन आता है वो अलग राग अलापते रहते हैं और उन्होंने कुछ संगठन बना रखे हैं और उन संगठनों की मदद से गाहे बगाहे वो एक शुगुफा छोड़ते रहते हैं और उनका एक ही शुगुफा है प्लेबिसाइट होना चाहिए जनमत संग्रह होना चाहिए अब मैं मानता हूँ की वोट की राजनीति से बड़ा जनमत संग्रह और कौन सा होता है और आपने देखा है कि एक चुनी हुई सरकार वहां पर है उसके पहले भी वोट हुए हैं और उसके पहले भी चुनी हुई सरकार बन चुकी है तो सारी दुनिया को यह नहीं दिखाई देता कि वहां चुनी हुई सरकारें बन रही हैं और वोट की ताकत पर बन रही हैं, उनको तो वो जनमत संग्रह वाली बात प्लेबिसाइट वाली बात दिखाई देती है जो गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुंह से निकल गई और हमारे लिए फास्क बन गई गले की हड्डी बन गई अब इसी को आधार लेके आतंकवाद चल गया है इसी को आधार लेकर आतंकवादी गतिविधि चल रही है और उन आतंकवादी गतिविधियों से एक इलाका है जो पूरी तरह से प्रभावित है और वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित है कि वहां रहने वाले मूल निवासियों को अपने घर छोड़कर द्वार छोड़कर संपत्ति छोड़कर भागकर कहीं दूसरी जगह शरणार्थी के रूप में रहना पड़ रहा है यह भारत में ही हो रहा है दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा अपने ही देश के मालिक अपने ही देश के राजा अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक अपनी सब संपत्ति सभ्यता संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं। मैं तो जम्मू में गया हूँ दिल्ली में गया हूँ मैंने वो इलाका देखा है जहाँ जम्मू कश्मीर से निष्कासित पंडित जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं उनकी पीढ़ियां गुमनामी में खो रही हैं, उनकी सभ्यता उनकी संस्कृति गुमनामी में खो रही है ये सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया इसलिए आपको क्या करना है आपको क्या सीखना है मेरा आपसे विनम्र निवेदन है जो इस पूरी दुर्घटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाषा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दें कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाभिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए इस पूरी दुर्घटना से जो सीख लेने की जरूरत है और दूसरा उन्माद में आकर आवेश में आकर जोश में आकर होश को खोकर कुछ ऐसा न कर बैठे जो भविष्य के भारत के लिए खतरा बन जाए इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है एक और भूल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़े दिन बाद हुई पाकिस्तान को हमने हरा दिया जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया भारत का अंग भी बन गया उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं उन्नीस में हमला किया उन्नीस के पाकिस्तानी हमले के पहले उन्नीस में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई भाई अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं हमारा जो लद्दाख है लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन्ह कहा जाता है ये अक्साई चिन्ह हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा हजारों साल से जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोलकर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन्ह का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है और चीन की नजर उस अक्साई चिन्ह पर लगी हुई थी भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठगांट भी की थी और संधि भी की थी एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चीन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया झगड़ा हो गया तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे तो ये जो अक्साई चिन्ह है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से चीन को वो चाहिए था अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन्ह चीन को दिया जा सकता है बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे चीन ने वो नहीं किया तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते वहां से यह विवाद शुरू हुआ आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन भारत से लेना है इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं युद्ध होगा नहीं तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं सेना को रखने की जरूरत नहीं सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए अब तो चीन हमारा भाई हो गया अब हमको तो लड़ना नहीं है उत्पादन करना नहीं है सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे तो सरकार की यह नीति बन गई तो पूरी सेना ढीली पड़ गई सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाए कम हो गईं, इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया और तैयारी में तो बहुत कमी आई चीन ने मौका देख लिया और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा लेकिन वो हमला हो गया और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी आनंद फानन में हमारे एक सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से तब भारत में खलबली मची और खलबली मची और फिर ये तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए तब तक चीन हमारे बहत्तर वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था और बहत्तर वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं। और इस तरह से युद्ध विराम खुद युद्ध शुरू किया खुद से युद्ध विराम भी कर दिया क्योंकि जो इलाका लेना था वो ले लिया उन्होंने और वही बहत्तर हजार वर्ग मील हमारी जमीन आज तक चीन के कब्जे में है और परम पूजनीय स्वामी जी ने जो दर्द आपके सामने कहा कि हमारे देश का कैलाश मानसरोवर भी चीन के कब्जे में ये उन्नीस सौ की लड़ाई में हमसे छिना या उन्नीस के युद्ध में एक तरह से हमारी पराजय हुई और उस पराजय में यह इलाका हमारे हाथ से चला गया और आज तक ये हमारे हाथ में वापस नहीं आया दुख और दुर्भाग्य ये है कि भारत की संसद ने कई बार अपने प्रस्ताव पारित किए और ये कहा कि भारत का जो इलाका विदेशियों के कब्जे में है उसको वापस भारत में लाना है संसद में कई बार प्रस्ताव पास हो चुका है लेकिन उस प्रस्ताव पर अमल आज तक नहीं हो पाया और आजादी के तिरसठ वर्षों में भी वो इलाका वापस नहीं आ पाया वो गया सो अपने हाथ से निकल ही गया और उसके बाद चीन ने एक नया शिगुफा खड़ा कर दिया कि अक्साई चिन्ह का कुछ एरिया तो उसने हमसे छीन ही लिया जिसमें कैलाश मानसरोवर जैसा क्षेत्र चला गया हमारे देश का जो अरुणाचल प्रदेश है जिसको कभी एक जमाने में अंग्रेजों की भाषा में नेफा कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है उत्तरी पूर्व का जो इलाका है अरुणाचल अब चीन कहता है कि यह भी हमारा है और अरुणाचल प्रदेश में एक क्षेत्र है जिसको तवांग कहते हैं चीन पता नहीं कहां से झूठे सच्चे दस्तावेज प्रस्तुत करता है दुनिया के सामने और कहता है कि ये तवांग तो हमारा है ये कभी तिब्बत का अंग रहा है और तिब्बत इस समय चीन के कब्जे में है इसलिए तवांग चीन का होना चाहिए और इसलिए अरुणाचल प्रदेश में जब भी भारत के प्रधानमंत्री जाए या भारत के राष्ट्रपति जाए तो चीन के राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान आ जाता है कि ये हमारा क्षेत्र है भारत के प्रधानमंत्री वहां क्यों जा रहे हैं यह हमारा क्षेत्र है भारत के राष्ट्रपति क्यों जा रहे और अरुणाचल प्रदेश और उस तवांग के क्षेत्र में विकास के काम के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था मदद दे तो चीन उसमें अड़ंगे लगा देता है रोड़े अटका देता है और कहता है कि यह संस्था आप भारत को मदद नहीं मुझे बात करो अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा भारत नहीं तय करेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा तो अब हमारी सरकार के लिए फजीहत ये हो गई है कि जो गया इलाका उसकी बात तो सरकार ने करना ही बंद कर दिया अब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में दावा करना शुरू कर दिया अब हमारी सरकार पूरी ताकत से अरुणाचल प्रदेश का ही डिफेंस करने में लगी रहती है कभी चीन के सामने ऑफेंसिव नहीं हो पाती हमारी सरकार कितना चालाक देश है चीन जो इलाका लेना था वो ले लिया युद्ध करके और भारत की सेना की पराजय हो गई और हमारे देश की सेना की तैयारी नहीं थी इसलिए पराजय हो गई अगर तैयारी होती तो शायद नहीं होती पराजय तो वो चला गया अब नया इलाका भी लेना है उसके लिए दबाव बनाना उसने शुरू कर दिया है आप अगर दैनिक नियमित समाचार पत्र पढ़ते हो और अखबार के साथ पत्रिकाएं पढ़ते हो तो अक्सर आपको यह खबर आती होगी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया चीन ने तवांग पर अपना दावा पेश किया चीन ने अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को दिखा रखा है चीन ने अपने नक्शे में तवांग को दिखा रखा है जबकि ये दोनों क्षेत्र भारत के हैं और भारत के कब्जे में हैं। तो वहां एक छोटी सी गलती हुई हमसे कि सेना की तैयारी नहीं हो पाई और सेना की तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि चीन हमारा भाई है हमको पता नहीं कि दुनिया में जो देश होते हैं ना उनके संबंध एक जैसे और स्थिर कभी नहीं होते हर देश के संबंध उस देश की राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से घटते बढ़ते हैं या बदलते रहते हैं कोई देश आज हमारा भाई है कल को दुश्मन हो सकता है देश हमको यह कहेगा कि हम तो आपके सबसे सच्चे मित्र हैं कल को पता चला कि वही सबसे ज्यादा विश्वधर है और हमको काट खाएगा और पूरा विश्व और जहर हमारे देश में गोल देगा इसलिए हमेशा सेना की चौकसी और तैयारी रहनी चाहिए थी लेकिन वहां गलती हो गई और हम हमारा बहत्तर हजार वर्ग मील इलाका गवा बैठे जो आज तक नहीं आया और दुख और दर्द ये है कि भारत के किसी नागरिक को कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करने के लिए जाना पड़े तो चीन की सरकार से वीजा लेना पड़ता है और उनकी अनुमति के बिना हम हमारे कैलाश मानसरोवर में पैर भी नहीं रख सकते इतनी गुलामी की स्थिति हमारी है कैलाश मानसरोवर के बारे में हजारों यात्री हर साल कैलाश मानसरोवर जाते हैं और वो वहां बहुत सारा पैसा खर्च करके आते हैं लेकिन वो सारा पैसा चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जाता है उसका एक अंश भी भारत की मजबूती के काम में नहीं आता उस पैसे का ऐसी स्थिति हमारे देश की बन गई तो फिर से एक छोटी सी भूल हुई और इतनी बड़ी सजा हमने पाई कि हजारों वर्ग मील हमारा इलाका चला गया हमारा पवित्र तीर्थ स्थान चला गया और हमारे देश के लोगों का मनोबल टूटा और सेना का मनोबल टूटा वो अलग और आप जानते हैं कि इस चीन के युद्ध की 1962 की जो हमारी पराजय हुई इस पराजय ने ही श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जान ली उनके नजदीकी लोग बताते हैं कि हादसा इतना गहरा लगा उनके दिल पर कि चीन ने धोखा कर दिया जिस देश पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसने धोखा कर दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और 27 मई 1964 को वो स्वर्गवासी हो गए इस देश को और दुनिया को छोड़कर चले गए उसके बाद भारत की कमान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथ में आई और उन्होंने बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया इस देश में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने दो बातें कही पूरे देश को एक तो कहा कि सेना को ताकतवर बनाना है चाहे इसके लिए कितने भी संसाधन जुटाने पड़े चाहे इसके लिए कहीं से भी मदद लानी पड़े और चाहे इसके लिए देश को एक समय भोजन छोड़ना पड़े लेकिन सेना की ताकत को बढ़ाना है और संसाधनों को जुटाना है क्योंकि सेना की ताकत अगर कमजोर हुई तो देश के ऊपर फिर कोई विदेशी हमला होगा और फिर हजारों वर्ग मील जमीन हमारे हाथ से जाएगी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नीति को उलट दिया शास्त्री जी के पहले की सरकार की नीति थी सेना पर खर्चा नहीं करना युद्ध के सामान का उत्पादन नहीं करना हथियार नहीं बनाने अब शास्त्री जी ने उलट दिया कि सेना के ऊपर ही सबसे ज्यादा खर्चा करना है और युद्ध के हथियारों के ऊपर खर्चा बढ़ाना है और जो कारखाने बंद कराए गए हैं उनको फिर से उत्पादन में लगाना है तो पूरे बजट का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा उन्होंने सेना के लिए आवंटित किया भारत के इतिहास में वो पहले और आखिरी प्रधानमंत्री है जिन्होंने बजट का पच्चीस हिस्सा सेना के लिए आवंटित किया और सेना को खुली छूट दी कि आप तैयारी करिए और ऐसी तैयारी करिए कि कल युद्ध लड़ना है दुश्मन कभी भी फिर आ सकता है पलटवार कर सकता है तो सेना में चाक चौबंदी शुरू हुई सेना में हथियार बनना शुरू हुए ताकत बढ़ी और शास्त्री जी ने ये जो नारा लगाया था ना वो खाली नारा नहीं था जय जवान जवानों की जय होनी ही चाहिए इसके लिए उन्होंने करके दिखा दिया ताकत बढ़ी सेना में सब काम फिर अच्छे से शुरू हो गए और सेना की ताकत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि 1965 में फिर पाकिस्तान का हमला हुआ आप सभी जानते हैं और पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि भारत की सरकार की नीति ऐसी है कि सेना की मदद कम करो पैसे कम खर्च करो तो पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि इस समय भारत पर हमला करेंगे तो जम्मू कश्मीर को ले लेंगे हम क्योंकि भारत की सेना कमजोर है क्योंकि चीन से पराजित हो चुकी है क्योंकि चीन से हार चुकी है तो पाकिस्तान ने 1965 में माने चीन युद्ध खत्म होने के लगभग दो ढाई वर्षों में ही पाकिस्तान का हमला फिर हो गया लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं मालूम था कि भारत का प्रधानमंत्री बदल चुका है भारत की नीतियां बदल चुकी है भारत की सेना बदल चुकी है सेना की तैयारी बहुत हो चुकी है हथियार उनके पास बहुत आ गए हैं गोला बारूद भरपूर है उनके पास तो जब पाकिस्तान का हमला हुआ ना 1965 में तो बहुत बुरी पराजय हुई पाकिस्तान की बुरी तरह से मारा भारत की सेना ने पाकिस्तान को और आप हैरान हो जाएंगे हमला शुरू होने के 12 दिन के अंदर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए थे पाकिस्तानी सेना के जो सेना नायक है ना उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1965 के युद्ध में तो हम ऐसे बुरे फंसे हमको कल्पना नहीं थी कि भारत की सेना इतनी ताकत से जवाब देगी हम तो इस कल्पना में थे कि अभी जाके दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे हम तो एक पाकिस्तानी सेना नायक ने मजाक में कह दिया था कि सवेरे की चाय लाहौर में पिए अब शाम का खाना मैं दिल्ली में खाऊंगा तो इस कल्पना से आए थे वो तो हमला करने के लिए लेकिन भारत की सेना की तैयारी इतनी जबरदस्त थी कि दांत खट्टे हो गए और 12 दिन में पाकिस्तानी सेना का 80 प्रतिशत गोला बारूद खर्च हो गया बारह दिन में इतनी भयंकर लड़ाई हुई इतनी भयंकर मारामारी हुई परिणाम क्या हुआ धीरे धीरे पाकिस्तान को लगा कि अब पीछे हटना ही पड़ेगा और भारत की सेना ने जब मारना शुरू किया था ना पाकिस्तानी सेना को तो लाहौर तक इलाका कब्जे में ले लिया फिर लाहौर तक भारत की सेना पहुंच गई 1965 में अब पाकिस्तान का डर बढ़ गया कि यह लाहौर गया हाथ से फिर कराची गया फिर इस्लामाबाद गया फिर हैदराबाद गया अब बचेगा क्या तो पाकिस्तान भागकर अमरीका के पास पहुंचा और अमरीका के राष्ट्रपति को गुहार लगाई और उनसे कहा कि मुझे बचाओ हमें बचाओ अब भारत तो कब्जा कर लेगा पूरा उनकी सेना लाहौर तक पहुंच गई है तब तो अमरीका ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हमला मैंने नहीं किया था हमला पाकिस्तान ने किया था और मुझे उसका पूरी ताकत से जवाब देने का अधिकार है इसलिए मैं मेरी सेना को पीछे नहीं बुला सकता तो अमेरिका परेशान हो गया और अमेरिका श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जानता था कि ये व्यक्ति दबाव में नहीं आने वाला है क्यों एक घटना उसके पहले घटित हो चुकी थी शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने ना तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था इस देश में एक योजना चलती थी आप में से कई बुजुर्ग लोगों को मालूम होगा आपने तो देखा भी होगा शायद खाया भी होगा वो गेहूं लाल रंग का गेहूं आता था पी एल नाम की एक योजना चलती थी पी का मतलब होता है पब्लिक एल का माने होता है लॉ और चार अमेरिका के कानून के तहत एक व्यवस्था है पीएल 480 पब्लिक लॉ 480 उसके तहत अमेरिका दूसरे देशों की मदद करता है तो भारत की मदद करता था लाल रंग का गेहूं आता था जिस गेहूं को अमेरिका में जानवर नहीं खाते थे वो भारत को खिलाया जाता था कारण क्या था भारत में उस समय गेहूं का उत्पादन थोड़ा कम था जितनी हमारी जरूरत थी उतना गेहूं पैदा नहीं होता था तो वो गेहूं हमें लेना पड़ता था और उसकी शर्तें बहुत अपमानजनक थी तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बड़ा फैसला किया था कि ये अमेरिका का लाल गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है तो शास्त्री जी के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खा सकते तो भूखे मरने के लिए तैयार रहिए तो शास्त्री जी ने कहा कि सम्मान के साथ भूखे मरना मंजूर है लेकिन अपमान के साथ विदेशी रोटी खाना मंजूर नहीं तो सेक्रेटरी हैरान हो गया और शास्त्री जी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो तुम तुम्हारा काम करो मैं मेरा काम करता हूं और उन्होंने भारत के लोगों को एक दिन अपील की सोमवार का दिन था दिल्ली के बहुत बड़े मैदान में सभा बुलाई लाखों लोग इकट्ठे हुए और शास्त्री जी ने लोगों से कहा कि देश में गेहूं की बहुत कमी है अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं आ रहा है ये गेहूं हमें खाना मंजूर नहीं है क्योंकि मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है इसलिए आप भी ये गेहूं मत खाइए तो लोगों ने कहा नहीं खाएंगे तो शास्त्री जी ने कहा इसके लिए भूखा रहना पड़ेगा लोगों ने हाथ उठा के कहा भूखे रहेंगे और भारत के लोगों ने सोमवार का दिन व्रत रखना शुरू कर दिया था और संपूर्ण भारत में शास्त्री जी के कहने पर लोगों ने भूखा रहना शुरू कर दिया हमारे देश में करोड़ों माताएं हैं जो आज भी सोमवार को व्रत रखती है मैं कई बार उनको पूछता हूं ये सोमवार को व्रत क्यों रखती हैं? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तो वो कहती है नहीं शास्त्री जी को वचन दिया था तो मैं कहता हूं माता अब शास्त्री जी का वचन तो उनके साथ चला गया वो तो उन्होंने वचन इसलिए लिया था कि देश में गेहूं का उत्पादन बहुत कम है हम कम खाएंगे तो विदेशों से गेहूं नहीं लाना पड़ेगा अब तो देश में भरपूर गेहूं पैदा हो रहा है और इतना पैदा हो रहा है कि हम खाएं हमारे पड़ोसियों को खिलाएं और उससे ज्यादा चूहों को खिलाएं हमारे देश में दो करोड़ टन गेहूं तो चूहे खा जाते हैं हर साल तो अब गेहूं की कोई कमी नहीं है लेकिन वो माता जी टस से मस नहीं होती वो कहती नहीं नहीं सोमवार को तो व्रती रखना है क्योंकि शास्त्री जी को वचन दे दिया माने भारत के लोग कितने पक्के हैं कि शास्त्री जी को कभी वचन दिया 1965 में और उस वचन को निभा रहे हैं सन 2010 में तो ऐसे करोड़ों भारतवासियों के संकल्प से दो बातें हुई एक तो गेहूं की खपत कम हुई अमेरिका से गेहूं आना बंद हुआ तो कोई क्राइसिस नहीं खड़ी हुई और फिर देश में गेहूं उत्पादन की योजना बनी और उसने गेहूं उत्पादन बढ़ा दिया तो शास्त्री जी ऐसे व्यक्ति थे तो अमेरिका को मालूम था कि इस व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं पड़ने वाला तो अमेरिका ने शास्त्री जी के सबसे नजदीकी मित्र को पकड़ा और वो थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति सोवियत राष्ट्रपति उस समय जो थे उनको शास्त्री जी से काफी नजदीकी थी लगाव था उनको पकड़ा और कहा कि शास्त्री जी को रोको नहीं तो पाकिस्तान तो गया और पाकिस्तान गया तो अमेरिका की भविष्य की सारी योजनाएं गई और भारत की सेना चूंकि लाहौर तक पहुंच गई है इसलिए अब ज्यादा देर नहीं है तब शास्त्री जी के ऊपर सोवियत संघ का दबाव पड़ा फिर सोवियत संघ के दबाव में शास्त्री जी ने युद्ध विराम करवाया युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया वो समझौता करने के लिए वो ताशकंद गए और ताशकंद के समझौते में जो तय हुआ वो ये कि भारत की सेना ने जितना इलाका जीत लिया है वो पाकिस्तान को वापस कर दिया जाए और बदले में पाकिस्तान भारत के ऊपर कभी भी भविष्य में हमला नहीं करेगा ऐसा वायदा करता है तो पाकिस्तान ने लिखित रूप में यह कहा और उसके दस्तावेज मौजूद हैं कि हम भारत की तरफ कभी भी हमला नहीं करेंगे आंख उठाकर नहीं देखेंगे बस इस बार हमें माफ कर दिया जाए और जो इलाका भारत की सेना के कब्जे में है वो हमें वापस कर दिया जाए शास्त्री जी ने भारत की पुरानी परम्परा का अनुसरण करते हुए उदारता दिखाई और जीता हुआ इलाका जो सेना के कब्जे में था वो पाकिस्तान को वापस कर दिया लाहौर तक गई हुई सेना वापस आ गई और उस सेना ने सब कुछ पाकिस्तान को दे दिया उसके बाद हम शांत हो गए शास्त्री जी के साथ एक दुर्घटना हो गई कि इस समझौते को करने के लिए जब वो ताशकंद गए थे तो आठ दिन तक लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ लोगों के साथ जो वार्ता चली नौवे दिन वार्ता पूरी हो गई थी और वो दिन था 10 जनवरी का रात को शास्त्री जी आराम से सोए लेकिन रात को जब वो सोए तो अगले दिन सुबह नहीं उठे क्या हुआ वो रात को सोते थे तो दूध पीते थे ये उनका नियम था और वो दूध उनका नौकर उनको बना के देता था तो शास्त्री जी के साथ उनका रसोईया गया था इस काम के लिए लेकिन उस रसोइये का ताशकंद में अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके एक नकली रसोइये को शास्त्री जी के यहां भेज दिया गया और उस नकली रसोइये ने शास्त्री जी के दूध में जहर मिला दिया और वो जहर मिला दूध पीकर उनकी मृत्यु हो गई जब उनका मृत शरीर वापस आया इस देश में तो पूरा नीला और काला पड़ा हुआ था और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की सरकार ने शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में सारी दुनिया को जो कारण बताया और शायद आपने भी वो सुना होगा वो ये कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई हार्ट अटैक बताया गया पूरे देश को मीडिया में अखबार में टेलीविजन पे रेडियो में खबर चली और बार बार एक ही खबर दिखाई गई कि शास्त्री जी की हृदय गति रुकने से मृत्यु हुई जब कारण पूछे गए सरकार के लोगों से कि शास्त्री जी की हृदय गति कैसे रुक सकती है क्योंकि उनका ना ब्लड प्रेशर हाई था ना उनका कोलेस्ट्रोल हाई था ना उनका ट्राइग्लिसराइड हाई था वो एकदम स्वस्थ थे तंदुरुस्त थे जब गए थे तो सब कुछ सामान्य था क्योंकि आप तो जानते हैं प्रधानमंत्री का हर दिन चेकअप होता है तो शास्त्री जी के जो डॉक्टरों ने चेकअप करके दिया था उसमें तो सब कुछ नॉर्मल था ना बीपी बढ़ाए ना ट्राइग्लेसराइड न कोलेस्ट्रॉल फिर उनकी हृदय गति कैसे रुक सकती है तो हमारे देश के कुछ नेताओं ने ऐसा मूर्खता का जवाब दिया इतना खराब जवाब दिया उन्होंने कहा कि शास्त्री जी की मृत्यु इसलिए हो गई कि उनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई तो बहुत ज्यादा खुशी किस बात की हो गई कि पाकिस्तान को उन्होंने सरेंडर करा दिया और पाकिस्तान के ऊपर भारतीय सेना ने विजय पाली तो इतनी खुशी हुई शास्त्री जी को कि उनकी हृदय गति रुक गई ऐसा मूर्खतापूर्ण बेकार का जवाब पूरे देश को दिया गया फिर शास्त्री जी का जब मृत शरीर आया तो कई लोगों ने यह मान की कि अगर इनकी हृदय गति रुकी है तो इसकी सच्चाई तो पता चल सकती है इनके मृत शरीर का पोस्टमार्टम कराया जाए लेकिन भारत सरकार ने वो नहीं होने दिया और भारत सरकार ने शास्त्री जी के मृत शरीर का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जैसे ही उनका मृत शरीर आया जल्दी जल्दी करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और वो अंतिम संस्कार के बाद बात वहीं दब गई और उसके बाद कुछ कमीशन बैठे इंक्वायरी हुई उसमें से ये बात निकली लेकिन रास्ते में वहीं भटक गई और आज तक सारा देश इसी अंधकार में है कि शास्त्री जी को हृदय गति से मृत्यु जबकि उनको जहर दिया गया था तो भारत में इस तरह की भूलें होती रही हमारी सेना जीतती रही और जीते हुए इलाके को देती रही दुश्मनों के हाथ में दुश्मनों के ऊपर विजय करते रहे और उनको माफ करते रहे वो पराजित हुए दुश्मन फिर भी हम उनको माफ करते रहे और वही दुश्मन हमारे लिए नाग बन के दसते रहे वो स्थिति आज हमारे देश में है पाकिस्तान के द्वारा जो हो रहा है तो हमारे देश में आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में ऐसी राजनीतिक भूलें हुई हैं। एक राजनीतिक भूल और हुई है 1971 में जब बांग्लादेश बना और पाकिस्तान का हमला हुआ उस युद्ध में भी हमने पाकिस्तान को मूंखी खिलाई उनको धूल चटाई उनको पराजित किया और उस युद्ध में तो आपको हैरानी होगी उन्नीस के युद्ध में जब पाकिस्तान का हमला भारत पर हुआ और भारत ने इतना करारा जवाब दिया 3 दिसंबर उन्नीस को युद्ध किया था पाकिस्तान ने शुरू 16 दिसंबर उन्नीस तक पूरा पाकिस्तान पराजित हो चुका था और पाकिस्तान की सेना के सत्तानवे हजार सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था वो पूरी सेना पाकिस्तान की लगभग आधी सेना थी तो पाकिस्तान की आधी सेना भारत के कब्जे में आ गई और फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और फिर अमेरिका से उसने गुजारिश की कि भारत से बचाओ फिर अमेरिका का दबाव भारत सरकार पे आया और उस दबाव में हमने पाकिस्तान के सत्तानवे हजार सैनिकों को छोड़ दिया अगर ये भूल हमने नहीं की होती तो पाकिस्तान का ये आतंकवाद जो इतना बढ़ा ये आतंकवाद के कारण हमको जो इतना नुकसान उठाना पड़ा जम्मू कश्मीर और भारत के सभी इलाकों में यह नुकसान कभी नहीं होता अगर 1971 में पाकिस्तानी सेना के सत्तानवे सैनिकों को हमेशा के लिए हमने खत्म कर दिया होता वो हमारे कब्जे में थे हम चाहते वो उनके साथ करते लेकिन दुख है कि उन सत्तानवे हजार पाकिस्तानी सैनिकों को भारत की जेलों में रखा गया पांच महीने तक उनको बिरयानी खिलाई गई अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया बाइज्जत बरी किया गया किसके लिए एक शिमला समझौते के लिए और शिमला समझौता वैसा ही कुछ था जैसे ताशकंद समझौता था फिर हमने छोड़ा पाकिस्तान को पराजित करके और फिर पाकिस्तान ने वही किया हमारे साथ तो पिछले आजादी के तिरसठ वर्षों में और आखिरी कोशिश पाकिस्तान ने जो की थी वो आप सभी जानते हैं कारगिल युद्ध के रूप में हमारी आंखों के सामने आई वो कारगिल युद्ध भी पाकिस्तान के दुस्साहस का प्रतीक था तो आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में जो राजनीतिक भूलें हमसे हुई हैं वो कुछ ये है जो हमारे लिए बहुत भारी पड़ गई है और बहुत गंभीर हो गए और पिछले तिरसठ वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई जब भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अवमूल्यन किया भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगभग बराबर था आपको हैरानी होगी गई जानकर 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया अमेरिका का एक डॉलर के बराबर था 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का एक रुपया ब्रिटेन के एक स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था और भारत का रुपया स्टर्लिंग पाउंड और डॉलर के बराबर था तो रुपये की ताकत थी और क्रय शक्ति उस समय बहुत थी बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपये का अवमूल्यन किया और 1966 में 3 जून को रुपये का एक साथ सत्तावन प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया गया 57% सेवन हो गया रुपये का परिणाम क्या हुआ डॉलर सत्तावन महंगा हो गया रुपया सत्तावन सस्ता हो गया और उसके बाद एक सिलसिला चला कि रुपये की कीमत गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई गिरती ही गई, गिरती ही गई। और मुझे आपसे यह बात कहते हुए बहुत दुख है तकलीफ है कि हमने जब रुपए की मूल्य का आकलन किया था जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था लगभग एक रुपया एक डॉलर थोड़े दिन में चार रुपया एक डॉलर फिर साढ़े सात रूपये एक डॉलर फिर बारह रुपए एक डॉलर फिर एक दिन अचानक से इक्कीस रुपए एक डॉलर फिर एक दिन पता चला बत्तीस रुपए एक डॉलर फिर अड़तीस रुपए एक डॉलर फिर बयालीस रुपए, फिर छियालीस रुपए और अब अड़तालीस रुपए एक डॉलर और एक दिन तो पचास रुपए डॉलर तक पहुंच चुका है इतने रूपये की कीमत गिर चुकी है माने आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में हमारी अपनी गलती से हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है अगर एक रुपया एक डॉलर को ध्यान में रखें और अब 50 रुपए एक डॉलर है तो रुपए का अवमूल्यन लगभग 50 गुना हो चुका है और ये रुपए के अवमूल्यन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत पांच कम हो चुकी है और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे ऊपर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है अगर हमने 1947 में एक डॉलर का कर्ज लिया हो अब 2010 में उसको वापस करना हो तो जब हमने कर्ज लिया था तो एक रुपया था एक डॉलर अब कर्ज वापस देना है तो जो एक रुपए का कर्ज था वो 50 रुपए में वापस होगा तो कर्ज पचास गुना बढ़ा लिया कर्ज का ब्याज पचास गुना बढ़ गया और विदेशी कंपनियों को जो मुनाफा यहां से हो रहा है वो पचास गुना बढ़ गया क्योंकि डॉलर पचास गुना ताकतवर हो गया ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में और इस भूल को लगातार होने दिया और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता लेकिन भारत ने अपने रुपये की ताकत को इतना कम होने दिया ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले तिरसठ वर्षो में हमसे हुई उन्नीस में जो कल मैं आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिए जिस विदेशी कंपनी को भारत से भगाया था 1942 में जिस विदेशी कंपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो आज उन विदेशी कंपनियों को हम दरवाजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ तो जो कंपनी गई थी वो फिर वापस आ गई और अकेली नहीं आई है अब हजारों कंपनियां आई हैं। पहले एक कंपनी को भगाते रहे 250 साल तक अब 5,000 कंपनियां आ गई उनके लिए उदारीकरण की नीति वैश्वीकरण की नीति और इन कंपनियों ने अंधाधुंध लूटना शुरू किया है इस देश को और लाखों करोड़ों रूपये की संपत्ति ले जा रहे हैं ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूं तो आजादी के पिछले तिरसठ वर्षों में कई राजनीतिक भूलें हुई हैं और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई हैं और उनका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है आजादी के बाद में एक और भूल हुई है जो बड़ी राजनीतिक भूल है जिसका संकेत परम पूजनीय स्वामी जी कर चुके हैं आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को तो हमने हमारा संविधान बनाना शुरू किया और भारत का संविधान बन तैयार हुआ छब्बीस जनवरी उन्नीस को इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया उस संविधान सभा में दो सदस्य थे जिन्होंने 11 महीने और 18 दिन काम करके संविधान तैयार किया लेकिन 11 महीने और 18 दिन में काम कुल 166 घंटे हुआ और उसमें संविधान तैयार हो गया भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है इतना बड़ा लिखित संविधान दुनिया के किसी देश के पास नहीं है जो भारत के पास है तीन तो अनुच्छेद हैं जिसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। और इतना मोटा सा पूरा पुस्तक है शास्त्र जैसा आप कभी भी खरीद के देख सकते हैं। दुनिया के किसी देश में इतना बड़ा संविधान नहीं हमने बनाया तो बहुत बार मेरे मन में यह आता था कि मात्र ग्यारह महीने अठारह दिन के समय में इतना मोटा संविधान कैसे बना लिया हमने इसको बनाने में तो ज्यादा समय लगना चाहिए जब खोजना शुरू किया तो पता चला कि संविधान में हमने कुछ खास नहीं बनाया अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर हमारे देश में छोड़ा हुआ था उसी को हमने भारत का संविधान बना लिया अंग्रेजों का एक कानून था इस देश में 1935 में उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो कुछ लिखा था वही सब कुछ भारत के संविधान में है कुछ बदला नहीं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था भारत पर राज्य करने के लिए भारत को गुलाम बनाने के लिए और भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए उसी को पूरा का पूरा संविधान के रूप में हमने स्वीकार कर लिया संविधान सभा में जो बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे ना उनके बयान अगर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश की संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने उन्नीस में ये कहा राज्यसभा में बोलते हुए कि अगर मुझे कोई अनुमति दे दे तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इस संविधान को जला दूंगा पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस संविधान के निर्माता हैं और आप ही इसको जलाने की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि इस संविधान से भारत के किसी नागरिक का भला नहीं होने वाला क्यों नहीं होने वाला क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाया गया यह संविधान है और उन्होंने बहुत बेबसी से ये कहा था कि मेरे पास कोई चारा नहीं था इतने कम समय में संविधान बनाना था और अंग्रेजों की तरफ से हमको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ड्राफ्ट दिया गया था आधार उसको बनाकर और दुनिया के दूसरे देशों के संविधानों में से कुछ चीजें निकालकर ये भारत का संविधान तैयार हो गया भारत के लोगों द्वारा तैयार नहीं किया गया एक तरह से अंग्रेजों के बनाए गए कानून पर आधारित है तो परिणाम क्या हुआ वो संविधान बनने के और लागू होने के पिछले 60 सालों में ही चौरानवे से ज्यादा उसमें संशोधन हो गए माने संविधान अब ओरिजिनल रहा कहा 60 साल में चौरानवे संशोधन सिक्सटी ईयर्स और नाइन्टी फोर अमेंडमेंट्स इसका माने हर साल में लगभग डेढ़ से दो संशोधन उसमें हुए इसका माने इतने संशोधन किसी संविधान में तभी हो सकते हैं जब उसमें कोई बहुत बड़ी खराबी हो या कमी हो या कोई बड़ी बुराई हो वरना इतने संशोधन होने का कोई कारण नहीं है संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे सरोजनी नायडू थी राजकुमारी अमृत कौर थी ऐसे भारत के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे इनके बयानों को अगर आप पढ़ेंगे तो हैरान हो जाएंगे ये सबके सब ये कह रहे हैं अपने बयानों में कि भारत के शहीदों ने क्रांतिवीरों ने जिस कल्पना से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है उस कल्पना को ये संविधान कहीं भी पूरा नहीं करता और शहीदों के सपने इस संविधान से पूरे नहीं हो पाएंगे ये पक्का है और उनके बयान आज हमारे सामने है तिरसठ सालों में हमें दिखाई दे रहा है कि यह संविधान ना देश का भला कर पा रहा है ना समाज का भला कर पा रहा है यह एक बड़ी भारी हमसे भूल हो गई अच्छा होता हम छोटा संविधान बनाते लेकिन मौलिक होता अपना होता अंग्रेजों के कानून की नकल नहीं होता अंग्रेजों का कानून जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो तो हमारी गुलामी के लिए था उस पर आधारित हमारी आजादी का संविधान कैसे अच्छा हो सकता है और एक और ऐसी ही भूल हमसे हो गई वो ये कि अंग्रेज जब गए तो उन्होंने जितने कानून बनाए थे भारत पर राज्य करने के लिए वो सारे कानून हमने जैसे के तैसे रख लिए उसमें थोड़ा भी फेरबदल नहीं किया अंग्रेजों ने 34,735 कानून बनाए थे भारत को गुलाम रखने के लिए आजादी के बाद भी वही चौंतीस कानून चल रहे हैं कुछ और नए कानून हमने बनाए हैं वो पुराने कानूनों को ही आगे बढ़ाने वाले हैं उनसे कुछ अलग नहीं अंग्रेजों का बनाया हुआ एक कानून है इंडियन पुलिस एक्ट अठारह में बना वही अभी तक चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है आईपीसी इंडियन पेनल कोड वो 1861 में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो 1861 में बना आज भी चल रहा है अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है लैंड एक्यूजिशन एक्ट वो उन्होंने बनाया आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो अंग्रेजों का है आज भी चल रहा है अंग्रेजों का बना हुआ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वो अंग्रेजों ने बनाया आज भी चल रहा है ऐसे 34,735 कानून जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम रखने के लिए बनाए वही आजादी के बाद चल रहे हैं इसलिए कई बार हमको ऐसा लगता है कि आजादी तो आई नहीं है ये तो अधूरी है ये तो अंग्रेजों को हमने भगाया लेकिन अंग्रेजियत को तो हम भगा नहीं पाए अभी तक अंग्रेजों के बनाए गए कानून हैं, तो अंग्रेजियत भी इस देश में है और इसी तरह की एक भूल हमसे हुई अंग्रेज आए थे तो उनकी भाषा आई अंग्रेजी अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजी को भगा देना चाहिए था लेकिन अंग्रेज तो भाग गए अंग्रेजी अभी भी इस देश में है और हम सबके लिए तकलीफ का कारण बनी हुई है भारत में मात्र एक प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक सारा काम अंग्रेजी में होता है सुप्रीम कोर्ट में बहस अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अंग्रेजी में होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले अंग्रेजी में आते हैं न वादी अंग्रेजी जानता है न प्रतिवादी अंग्रेजी जानता है वो अपने फैसले को समझ नहीं पाता बहस क्या हो रही है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ पाता चुपचाप बेचारा खड़ा खड़ा देखता रहता है और कानून कहता है कि हम उसके लिए न्याय कर रहे हैं सबसे बड़ा अन्याय तो ये है कि उसकी भाषा में उसके फैसले नहीं आ रहे हैं और हाई कोर्ट में भी अक्सर बहस अंग्रेजी में होती है भारत की बड़ी बड़ी केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षाओं को पास करना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है भारत की सेना में भर्ती होना हो तो अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है और माफ कीजिएगा सिर्फ एक करोड़ से कम लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं इस देश में तो उनके लिए तो भारत सब कुछ है और जिन एक करोड़ को अंग्रेजी नहीं आती उनके लिए भारत तो बेगाना देश बना हुआ है कोई दूसरा देश बना हुआ भाषा भी अंग्रेजों की अभी तक हम नहीं भगा पाए ये भी हमसे भूल हो गई ऐसी कई भूलें हमने आजादी के तिरसठ वर्षों में की और आजादी के पहले जो भूल हमने की है सबसे बड़ी भूल जिसका भुगतान आज तक ये देश कर रहा है एक राजा था जहांगीर उसका नाम था उसने अंग्रेजों की एक कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और मैं मानता हूं कि पिछले पांच साल की सबसे बड़ी भूल वही हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी को जहांगीर ने जब व्यापार करने का लाइसेंस दिया सन सोलह में तो शायद जहांगीर को यह भी नहीं मालूम होगा कि ये कंपनी एक दिन भारत को गुलाम बना लेगी उसने तो अंग्रेजों से व्यापार के लालच में लाइसेंस दे दिया और वही लाइसेंस हमारे लिए इतना भारी पड़ गया और इतना भारी पड़ गया कि सारा देश अंग्रेजों की गुलामी में लगभग ढाई सौ के लिए चला गया पहले कंपनी की गुलामी की हमने उसके बाद में अंग्रेजों की सरकार की गुलामी की हमने सोलह से लेकर सत्रह तक ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में हम रहे सत्रह के बाद अंग्रेज सरकार और कंपनी की मिलीजुली गुलामी में हम रहे और अठारह के बाद तो सीधे अंग्रेजों की सरकार की गुलामी में हम आ गए और इस गुलामी में सबसे बड़ा नुकसान हमारा यह हुआ कि आर्थिक रूप से हमारी बहुत लूट हुई और अंग्रेजों ने इतना लूटा इस देश को शायद दुनिया के किसी देश के इतिहास में उसकी मिसाल नहीं मिलेगी आपको आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि अंग्रेजों ने कितना लूटा और कैसे लूटा मैं पूरा विस्तार से तो नहीं बता सकता लेकिन दो तीन आपको उदाहरण जरूर दे सकता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी यहां आते थे और लूट करते थे सबसे बड़ा अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में होता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाता था बाद में उसी को वॉयसराय कहना शुरू किया अंग्रेजों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला जो गवर्नर जनरल इस देश में आया उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। सत्रह की ये कहानी है वो बंगाल के राजा के पास आया था बंगाल का उस समय राजा था उसका नाम था सिराजुद्दौला तो सिराजुद्दौला के पास रॉबर्ट क्लाइव पहुंचा था और उसने यह कहा कि हमको बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस चाहिए सिराजुद्दौला ने मना कर दिया कि हम आपको व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते क्यों तो सिराजुद्दौला ने कहा कि अंग्रेजों का कुछ भरोसा नहीं है ये जहां व्यापार करने के लिए घुसते हैं उसी राज्य पर कब्जा कर लेते हैं इसलिए मैं मेरे राज्य में अंग्रेजों को नहीं आने दूंगा उसने मना कर दिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दे सकते तो मैं बंगाल पर हमला करूंगा और बंगाल राज्य को जीत लूंगा और उसके बाद मैं यहां पर व्यापार करूंगा तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है हमला करके देख लो अगर तुम विजयी हो गए तो बंगाल तुम्हारा है और मैं विजयी हुआ तो तुमको बंगाल से भगा दूंगा और जाना पड़ेगा इस आधार पर रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध हुआ जिस युद्ध को आपने बचपन में इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध प्लासी एक छोटा सा स्थान है कलकत्ता के नजदीक में मैदान है एक वहां पर युद्ध तय हुआ और 23 जून सत्रह को प्लासी का युद्ध हुआ ऐसा हम इतिहास में पढ़ते हैं लेकिन जब दस्तावेज देखना शुरू किया मैंने तो पता चला कि 23 जून सत्रह को प्लासी के मैदान में कोई युद्ध ही नहीं हुआ क्या हुआ अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को चुनौती दी थी युद्ध की तो सिराजुद्दौला की सेना जब आई युद्ध के लिए तो अंग्रेजों की सेना से वो बहुत बड़ी थी ये जो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की सेना का सेनापति इसके पास सिर्फ साढ़े तीन सैनिक थे और सिराजुद्दौला की जो सेना थी उसके पास अट्ठारह हजार सैनिक थे अब आप कल्पना करिए कि अंग्रेजों के साढ़े तीन सौ सैनिक और भारतीय सेना के अठारह सैनिक युद्ध में कौन जीतेगा तो आप कहेंगे भारत की सेना जीतेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ हुआ क्या कि जब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि मेरे सामने तो इतनी बड़ी सेना है और रॉबर्ट क्लाइव की सेना तो बहुत छोटी सी है तो उसने युद्ध का पैतरा बदल दिया और उसने एक चालाकी की और चालाकी क्या की कि अपना एक आदमी उसने सिराजुद्दला की सेना में भेजा और उस आदमी को यह कहा कि तुम जाकर यह पता लगाओ सिराजुद्दौला की सेना में कौन व्यक्ति है जिसको रिश्वत देकर खरीदा जा सकता है भ्रष्टाचार करके अपनी तरफ मिलाया जा सकता है तो उसका दूत गया सिराजुद्दौला की सेना में पता करने तो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था मीर जाफर वो पैसे का थोड़ा लालची था और कुर्सी का भी लालची था तो मीर जाफर के पास जब यह गया सैनिक अंग्रेजों वाला तो मीर जाफर को उसने एक प्रपोजल दिया एक प्रस्ताव दिया कि मीर जाफर तुम अंग्रेजों से मिल जाओ तो हम तुमको बंगाल का राजा बना देंगे तुम अभी तक सेनापति हो हम तुमको राजा बना देंगे मतलब सीधा सा ये है कि मीर जाफर को प्रपोजल दिया गया कि तुम डिफेंस मिनिस्टर हो हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तुम हमारे साथ मिल जाओ तो मीर जाफर ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा तो अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुमको एक ही काम करना है युद्ध नहीं करना हमारे ऊपर हमला नहीं करना तो क्या करना रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि तुम तुम्हारे सैनिकों को बोलो कि वो हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दें और हम आत्मसमर्पण जब करा लेंगे तुम्हारी सेना से तो तुम्हारी सेना और हमारी सेना मिल जाएगी मिलकर मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का कर देंगे हत्या कर देंगे और सिराजुद्दौला मर जाएगा फिर तुमको राजा बना देंगे तो मीर जाफर तैयार हो गया उसको लालच आ गया और अंग्रेजों ने उसको यह भी कहा कि एक कोटी स्वर्ण मुद्राएं भी देंगे तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में और राजा बनने के लालच में वो पिघल गया फिसल गया उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और उस संधि के आधार पर 18,000 सैनिकों के सेनापति मीर जाफर ने साढ़े तीन अंग्रेजी सैनिकों के सामने सरेंडर कर दिया और अंग्रेजों के साढ़े तीन सैनिकों ने 18,000 सैनिकों के ऊपर जीत हासिल कर ली अभी अट्ठारह हजार सैनिक और अंग्रेजों के साढ़े तीन सैनिक मिलकर एक हो गए और इन्होंने प्लान बना लिया कि सिराजुद्दौला को मार देना है तो सिराज को मारने के लिए ये प्लासी के मैदान से चले घोड़े पर सवार होकर तो रॉबर्ट क्लाइव आगे आगे था साढ़े तीन उसके सैनिक पीछे थे और उसके पीछे अट्ठारह हजार सैनिक थे और उन्हीं में मीर जाफर भी था तो ये सब घोड़े पर चढ़कर गए कहा गए मुर्शिदाबाद नाम के एक शहर तक गए क्योंकि उस जमाने में राजधानी मुर्शिदाबाद थी बंगाल की और राजा जो था वो मुर्शिदाबाद में रहता था तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं मेरे सैनिकों के साथ भारत के अठारह हजार सैनिकों को बंदी बनाकर चल रहा था घोड़े पर मैं आगे आगे बैठा हुआ था भारत के सैनिक मेरे पीछे पीछे चल रहे थे और सड़क पर रास्ते के दोनों तरफ भारत के हजारों लोग हमारा जुलूस देख रहे थे और रॉबर्ट क्लाइव ने एक बात लिखी अपनी डायरी में कि जो भारत के लोग मेरा जुलूस देख रहे थे वो मेरे जुलूस पर तालियां बजा रहे थे और जो भारत के सैनिकों को मैंने बंदी बनाया है वो आज्ञाकारी सैनिक की तरह सिर झुकाकर चले जा रहे थे फिर वो कहता है काश एक भी भारतवासी ने मुझे पत्थर उठाकर मारा होता तो मैं उसी दिन मर गया होता और भारत का इतिहास उसी दिन बदल गया होता लेकिन ये भारतवासी पत्थर नहीं मारते हैं ये तालियां बजाते रहते हैं और अंग्रेजों का स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे खड़े होते रहते ये बहुत दर्दनाक वाक्य है रॉबर्ट क्लाइव खुद लिख रहा है कि भारत के हजारों लोग सड़क के किनारे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं और अट्ठारह हजार सैनिक अंग्रेजों के सामने सिर झुकाके चले जा रहे हैं अगर किनारे खड़े नागरिकों ने और सैनिकों ने मिलकर रॉबर्ट क्लाइव को दबोच लिया होता या पत्थर मार दिए होते एक एक पत्थर भी उठाकर मार दिया होता तो अट्ठारह हजार पत्थर में तो रॉबर्ट क्लाइव का कछूमर निकल गया होता और ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य उसी दिन इस देश में समाप्त हो गया होता लेकिन हम वो नहीं कर पाए देश का इतिहास दूसरी दिशा में चला गया रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी सिराजुद्दौला की हत्या करने के बाद मीर जाफर का एक भतीजा था मीर कासिम उसको राजा बना दिया थोड़े दिन के लिए फिर मीर कासिम को हटा दिया फिर मीर जाफर को राजा बना दिया और एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को मरवा दिया और खुद वो बंगाल का राजा बनकर ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित करके चला गया इतिहास की यह बहुत बड़ी भूल है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता हमारे पुरखों की ये भूल जिसने हमको 250 साल गुलामी में डाल दिया ये क्षमा करने योग्य नहीं है जिंदगी में कुछ गलतियां होती हैं, जिनको क्षमा किया जा सकता है लेकिन कुछ भूलें होती हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता अंग्रेजी में एक शब्द होता है हिमालयन ब्लंडर हिमालय जैसी बड़ी भूल शायद ये वही थी जो हमसे हो गई और उसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य स्थापित हो गया और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव सात साल तक रहा बंगाल का गवर्नर जनरल बनके और उसने लूटा बंगाल को लूटकर धन इकट्ठा किया सोना चांदी हीरे जवाहरात और जब भरपूर मात्रा में धन इकट्ठा हो गया तो वो लंदन चला गया लंदन की पार्लियामेंट में उसको एक बार पूछा गया कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए तो उसने कहा कि सोने चांदी हीरे जवाहरात, भारत से लेके आया सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लेके आया तो उसको पूछा गया कितना लेके आए तो रॉबर्ट क्लाइव ने जवाब दिया कि मैंने गिना तो नहीं है लेकिन अंदाज बता सकता हूं पर वो अंदाज क्या है तो वो कहने लगा कि भारत से सोने के सिक्के चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराये पर लेने पड़े इतना धन और संपत्ति में भारत से लेके आया फिर उसको पूछा गया कि ये जहाज कितना बड़ा तो वो कहता है कि एक जहाज में कम से कम 60 से 70 मीट्रिक टन सोने के सिक्के आ सके इतना बड़ा 60 तो से 70 मीट्रिक टन एक मीट्रिक टन में हजार किलोग्राम होते हैं। तो 60 से सत्तर हजार किलोग्राम सोना आए इतना बड़ा एक जहाज और ऐसे 900 जहाज भर के वो यहां से ले गया तो आप कल्पना करिए कितना लूटा भारत को और ये रॉबर्ट क्लाइव अकेला लुटेरा नहीं था भारत को लूटने वाला रॉबर्ट क्लाइब आया लूट चला गया उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया वह लूटकर चला गया फिर उसके बाद हमारे देश में चौरासी अंग्रेजों के गवर्नर जनरल आए रॉबर्ट क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स केनिंग करजन लिलिथगो और विलियम वेंटिंग डलहौजी और अंतिम गवर्नर जनरल जो उनका जिसको हम माउंट बैटन कहते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर माउंट बैटन तक चौरासी गवर्नर जनरल आए और सबने लूटा है इस भारत को किसी ने छोड़ा नहीं है अंतर इतना है कि रॉबर्ट क्लाइव ने कुछ ज्यादा लूटा दूसरे उतना नहीं लूट पाए लेकिन लूटते ही रहे हैं और यह लूट का धन इंग्लैंड ले जाते रहे हैं हम लोगों ने यह चौरासी गवर्नर जनरलों द्वारा लूटा गया भारत से जो धन है उसका एक अनुमान लगाया है पूरा पक्का तो पता नहीं चल पाता लेकिन एक अनुमान है और वो अनुमान है कि करीब तीन लाख करोड़ रूपये की संपत्ति इन अंग्रेजों ने लूटी है भारत देश से 300 लाख करोड़ इतना बड़ा धन और संपत्ति यहाँ से लूटा। एक छोटी सी भूल हुई जहांगीर से उसने अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया दूसरी भूल हमसे हुई कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज को हमने पत्थरों से मार नहीं डाला बल्कि उसके जुलूस का तालियां बजाकर स्वागत किया और ये दो भूलें इतनी भारी पड़ गई पूरे देश को की अंग्रेजों का साम्राज्य ढाई सौ तक चल पड़ा आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि क्या इसके अलावा और भी कुछ भूले हुई हमसे हाँ हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिल गया और जहांगीर नाम के राजा ने वो लाइसेंस दे दिया तो जहांगीर थोड़े दिन के बाद मर गया और जहांगीर के स्थान पर फिर एक दूसरा मुगल बादशाह आ गया और उसका नाम था औरंगजेब औरंगजेब ने जब सत्ता संभाली इस देश में तो अंग्रेजों के साथ उसका जबरदस्त युद्ध हुआ और सन 1688 में औरंगजेब ने पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई और औरंगजेब की शरणागति उन्होंने स्वीकार की और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकांश सैनिकों को औरंगजेब ने मार डाला युद्ध में औरंगजेब के बारे में आप सभी जानते हैं थोड़ा क्रूर था निष्ठुर था लेकिन बहुत बहादुर भी था मारा उसने अंग्रेजों को और गाजर मूली की तरह से काट दिया 1688 में अंग्रेजों की सेना पूरी तरह से परास्त हुई तो औरंगजेब के पास वो अंग्रेजों के अधिकारी गए और माफी मांगी औरंगजेब से और कहा कि हमको आप माफ कर दीजिए हम दोबारा कभी आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे बस हमको भारत में रहने की परमिशन फिर से दे दीजिए औरंगजेब के पहले जहांगीर ने लाइसेंस दिया और औरंगजेब ने उस लाइसेंस को मना कर दिया कि मैं इसको नहीं मानता जहांगीर से गलती हुई वो गलती मैं नहीं दोहरा सकता और मैं अंग्रेजों की कंपनी का लाइसेंस निरस्त करूंगा और आपको मार के वापस इंग्लैंड भेज दूंगा तो अंग्रेज घबरा गए परेशान हो गए औरंगजेब के सामने गए में गिर गए रोने लगे पीटने लगे छाती उसके सामने थोड़ी देर में औरंगजेब द्रवित हो गया और उसने कहा अच्छा जाओ तुम्हें माफ किया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से लाइसेंस रिन्यू कर दिया उसने और यह भूल फिर औरंगजेब कर गया कि सौ में जब अंग्रेज पराजित हो गए तो फिर अंग्रेजों को भगाई देना चाहिए था इस देश से और लाइसेंस रिन्यू नहीं करना चाहिए था लेकिन वो लाइसेंस फिर रिन्यू हो गया और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी हावी हो गई और फिर इस देश में उन्होंने अपना साम्राज्य और व्यापार स्थापित कर लिया ये और एक बड़ी भूल हो गई एक भूल फिराज उदौला के समय में एक भूल जहांगीर के समय में एक भूल ये औरंगजेब के समय उसके बाद और एक भूल हुई हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे ताकतवर तरीके से लड़ने वाले कई राजा थे जिन्होंने अपना एक समूह बनाया था एक बहुत बहादुर मराठा साम्राज्य के एक मालिक हुआ करते थे उनका नाम था जसवंत राय होलकर उनकी सेना ने बहुत सारे भारतीय राजाओं को मिलाकर एक बड़ी सेना तैयार की थी और जसवंत राय होलकर का यह संकल्प था कि अंग्रेजों को मार के भगा देना इस देश में से। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ने का फैसला किया था और यह निर्णायक लड़ाई 1805 की बात है 1805 में जसवंत राय होलकर ने सिंधिया साम्राज्य की सेना को मिलाकर एक बड़ी सेना बनाई थी और पंजाब में एक महाराजा हुआ करते थे रणजीत सिंह उनके सामने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम तीनों राज्य मिलकर अगर अंग्रेजों से मुकाबला करेंगे तो अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा और अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ जाएगा तो उसके लिए उन्होंने एक संधि करने की कोशिश की थी लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि वो संधि नहीं हो पाई जसवंत राय होलकर की सेना पंजाब में ब्यास नदी के पास तक आ गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए और सिंधिया परिवार की और सिंधिया साम्राज्य की सेना को उसमें आकर मिलना था लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी करके सिंधिया के साथ एक अलग समझौता कर लिया सिंधिया परिवार में एक राजा हुआ करते थे दौलतराव सिंधिया उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया संधि कर ली और उसमें अंग्रेजों ने उनसे वचन ले लिया कि आपकी सेना कभी भी हमारे खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किसी के साथ नहीं जाएगी तो दौलतराव सिंधिया का यह समझौता जसवंत राय होलकर को भारी पड़ गया तो सिंधिया की सेना वहां नहीं आई और इसी तरह से अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ एक अलग से समझौता कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह की सेना से वचन ले लिया कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की सेना भी नहीं आई सिंधिया की भी सेना वहां नहीं पहुंची और खाली जसवंत राय होलकर की सेना पहुंची और उसने जब देखा कि दोनों राज्यों की सेना वहां नहीं है तो भाई बहुत परेशान हो गया फिर भी उसने बहादुरी से अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को मुकाबला ही नहीं किया पराजित किया और पराजित करके वो वहां से फिर वापस लौटा लेकिन वो बहुत निराश हो गया और उसके मन में हमेशा एक बात थी कि भारत के ही राजा भारत की रक्षा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ अगर अपनी सेना नहीं दे सकते तो कौन विदेशी आकर भारत की रक्षा करेगा और उसने अपने मन में ये बना लिया कि अब तो शायद भगवान भी भारत की रक्षा नहीं करेगा जब भारत के राजा अपनी सेना को अंग्रेजों के खिलाफ लड़वाने को तैयार नहीं है तब तो भगवान की ही मर्जी ऐसी है और वो निराश होकर वहां से लौट गया और उसके बाद जानते हैं क्या हुआ जिन अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ समझौता किया था उन्हीं अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य खत्म करा दिया और तो अंग्रेजों का कब्जा पूरे पंजाब पर हो गया महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में जब तक ताकत थी अंग्रेजों ने उसका उपयोग किया और जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की ताकत कम होना शुरू हुई अठारह के आते आते अंग्रेज पूरे पंजाब पर हावी हो गए और पूरा पंजाब अंग्रेजों के कब्जे में चला गया बाद में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को अंग्रेज पकड़ ले गए यहां से और लंदन में ले जाकर उसको कैद कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह की जो धर्मपत्नी थी श्रीमती जिंदा कौर उनको पकड़कर अंग्रेज ले गए उनके राज्य से और बनारस में दर दर की ठोकरें खाते हुए उनका अंतिम शरीर बीता माने अंतिम समय बीता तो महारानी जिंदा कौर जो पंजाब की महारानी थी और महाराजा रणजीत सिंह का बेटा राजा दिलीप सिंह जो महाराजा होना चाहिए था पंजाब का ये दोनों को अंग्रेजों ने बहुत बड़ी दुर्दशा की थी और महाराजा दिलीप सिंह को तो लंदन में ले जाकर अंग्रेजों ने जबरदस्ती एक अंग्रेज लड़की से उनकी शादी करा दी और उनको हिंदू से ईसाई बना दिया और उसके बाद राजा दिलीप सिंह को आने नहीं दिया अंग्रेजों ने और जानते हैं अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि राजा दिलीप सिंह को लंदन में बंदी बना के महारानी जिंदा कौर को बनारस में निर्वासित करा के महाराजा रणजीत सिंह के खजाने का सबसे कीमती तोहफा जिसको आप कोहिनूर हीरा कहते हैं वो अंग्रेज छीन कर ले गए और वो कोहिनूर हीरा अंग्रेजों की महारानी के मुकुट में जड़ा रहता है और आज तक अंग्रेजों के ही कब्जे में है भारत में वापस नहीं आया उसकोनूर हीरे की की कीमत दुनिया के जौहरी लगाते हैं और वो बोलते हैं कि इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती इसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता ये बेमूल्य है बेमिसाल है अनमोल है तो हमारा सबसे अनमोल हीरा कोहनूर अंग्रेजों ने लूटा और वो यहीं से लूटा था पंजाब राज्य से लूटा था और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने से लूटा था क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह का खजाना 1850 तक आते आते अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था और उनका बेटा दिलीप सिंह अंग्रेजों के कंट्रोल में था वो कुछ कर नहीं सकता था बस रोता बिलखता वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता रहता था आज तक वो हीरा महारानी के मुकुट में है और अंग्रेजों के देश इंग्लैंड में लंदन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है आप कभी चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं मैं थोड़े दिन पहले गया था उस हीरे को देखने के लिए बहुत कोशिश की मैंने कि इसका मैं फोटो उतार लूं लेकिन अंग्रेजों ने वो फोटो नहीं उतारने दिया मुझे मेरा कैमरा वहीं रखवा लिया मेरा मोबाइल बाहर रखवा लिया उसका फोटो नहीं उतारने दिया और वहां रहने वाले जो भारतवासी हैं उनको मैंने कहा कि आप तो 20 साल से पच्चीस साल से तीस साल से यहां रहते हैं क्या आप कभी ऐसा नहीं कर सकते है? कि इसका एक फोटो उतार के दे दें तो कहने लगे जब ये हीरा हमारा था तब तो ये हो सकता था अब तो अंग्रेजों के कब्जे में है तो हम भूल ही जाए तो अच्छा है ये हमारी मानसिकता बन गई है जो भारतवासी इंग्लैंड में रहते हैं उनकी ये हैसियत हो गई है कि वो कहते हैं कि इसको तो भूल ही जाए तो अच्छा है तो अंग्रेजों ने कोई लूटा यहाँ से अंग्रेजों ने कितने खजाने लूटे हैं यहाँ से और किस तरह से दुर्दशा हुई है हमारे देश की ये उसकी छोटी छोटी बातें हैं हमने कुछ भूले की हैं इतिहास में और उसमें से एक बड़ी भूल कि हम मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़े भारत में पांच राजा थे अंग्रेज बहुत छोटे थे उनके सामने आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक साथ सारे अंग्रेजों को अगर खड़ा कर दिया जाए पूरे भारत में तो उनकी संख्या कुल मिलाकर बावन के आसपास थी आप ही सोचो बावन अंग्रेजों को अगर 22 करोड़ हिंदुस्तानी चाहते तो चीटी की तरह से मसल सकते थे एक दिन में लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए ये जो 22 करोड़ भारतवासी थे ये पांच रियासतों में बटे हुए थे हर रियासत का एक राजा था वो दूसरे राजा से नफरत करता था दूसरा राजा तीसरे से नफरत करता था तीसरा चौथे से नफरत करता था राजाओं में आपस में एकता नहीं थी उन्होंने आपस में संवाद नहीं किए उन्होंने आपस में कोई संगठन नहीं बनाया नहीं तो अंग्रेजों का साम्राज्य तो कभी बन ही नहीं पाता इस देश में तो इतिहास से जो हमें सबक सीखना है वो ये कि अगर हम बटे हुए रहेंगे तो हम कभी भी विदेशियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे चाहे कितने ही थोड़े विदेशी हमारे ऊपर हमला करें और अगर हम संगठित रहेंगे तो कोई विदेशी की हिम्मत नहीं है जो हमारी तरफ आंख उठाकर देखे क्योंकि वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा तो इतिहास की इन भूलों से जो हमें सीखना है वो ये कि हम संगठित रहें सुगठित रहें कभी भी हमारे आपस की दीवारें इतनी बड़ी ना हो जाएं कि हम अलग अलग हो जाएं, जैसे हमारे राजाओं ने गलती की वो गलती हम भविष्य में ना करें तो आने वाला समय कुछ और होगा और एक नया इतिहास इस देश में लिखा जाएगा तो ये जो बातें मैंने आज आपके सामने कही हैं इनके पीछे एक ही बात है जिसके लिए मैं आपके सामने ये कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से एक बड़ा अभियान चला रहे हैं आने वाले समय में हमारी ताकत बढ़ने वाली है अभी काफी ताकत बढ़ चुकी है थोड़े दिन में और बड़ी ताकत होने वाली है संख्या तो हमारी बढ़ने ही वाली है ताकत तो बढ़ने ही वाली है लेकिन ये बढ़ी हुई ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो किसी काम की नहीं रहेगी मैंने कहा ना 22 करोड़ भारतवासी थे और बावन अंग्रेज थे बावन अंग्रेज 22 करोड़ पर 250 साल राज्य कर गए वो एक ही कारण से कि हम बटे हुए थे विभाजित थे हमारा संगठन नहीं था आपस में संवाद नहीं था एकता नहीं थी इसलिए वो हमारे ऊपर राज कर गए और जिस दिन हम संगठित होकर खड़े हो गए तो अंग्रेजों को यहाँ से भाग जाना ही पड़ा एक अच्छी घटना भी मुझे आपको सुनानी है कि अंग्रेजों के खिलाफ जब हमारे राजा एक दूसरे के अलग अलग थे तो अंग्रेजों के खिलाफ संगठन भी बना इस देश में और वो संगठन बनाने का काम अठारह में हुआ नाना साहब पेशवा की अगुवाई में नाना साहब पेशवा एक बड़ी रियासत के मालिक थे और वो रियासत थी पूना की जिसको हम मराठी में पुणे कहते हैं पुणे की रियासत पेशवाओं की रियासत थी और नाना साहब पेशवा के पिता उसके मालिक थे अंग्रेजों ने उनके साथ चालाकी और गद्दारी की थी और उनको उनकी रियासत से बेदखल कर दिया था और नाना साहब पेशवा को अंग्रेजों के कारण पूना छोड़कर बिठूर नाम के एक छोटे से स्थान में रहना पड़ा था बिठूर कानपुर के पास एक छोटा सा गाँव है नाना साहब पेशवा वहां के रहने लगे थे रात दिन उनके दिल में एक ही कसक थी कि मेरा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया है ऐसे ही भारत के सभी राज्यों को अंग्रेजों ने छीन लिया है। तो नाना साहब पेशवा ने सब राज्यों को संगठित करना शुरू किया और एक राज्य से दूसरा दूसरे से तीसरा तीसरे से चौथा हर राजा के पास जाकर संगठन बनाना शुरू किया धीरे धीरे संगठन बहुत बड़ा होने लगा और उस संगठन की तरफ से यह तय हो गया कि एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे और अंग्रेजों को मार के भगा देंगे इस देश में से क्योंकि उनकी ताकत बड़ी नहीं है अगर हम संगठित हो जाएं तो ये नाना साहब पेशवा को समझ में आ गया उन्होंने संगठन खड़ा कर लिया ताकत इकट्ठी हो गई अब उस संगठन की तरफ से एक ऐलान किया गया वो ये कि एक साथ पूरे भारत की 565 रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी और वो बगावत का दिन तय किया गया वो था 31 मई 1857 और नाना साहब पेशवा ये संगठन बनाने का काम कर रहे थे अठारह से तो अठारह से अठारह चार साल में देश में एक बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया और उस संगठन की तरफ से घोषणा हुई कि 31 मई 1857 को पूरे देश में एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध होगा और अंग्रेजों को मार काट के हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा और आपको मैंने बताया कि ये बहुत संभव था क्योंकि अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी मात्र बावन तो यह संभव था और यह हो जाता लेकिन वहां पर एक छोटी सी फिर भूल हो गई और वो भूल क्या हुई हमारे देश में एक बहुत क्रांतिकारी तेजस्वी उत्साही क्रांतिवीर नौजवान थे उनका नाम था मंगल पांडे वो अंग्रेजों की सेना में नौकरी करते थे बैरकपुर नाम के स्थान पर उनकी पोस्टिंग थी तो उनको एक दिन किसी ने यह बता दिया कि सेना में जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं उन कारतूसों को चलाने के लिए मुंह से खोलना पड़ता है और उसमें गाय की चर्बी लगी होती ये मंगल पांडे को किसी ने बताया मंगल पांडे को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहता हूं तो जिस व्यक्ति ने उनको ये जानकारी दी उसने ले जाकर दिखा दिया कि चर्बी वाले कारतूस कैसे तैयार होते हैं। तो मंगल पांडे का गुस्सा आसमान फाड़ गया वो ज्यादा कट्टर भारतीय थे गाय के प्रेमी थे गोरक्षा के मानने वाले थे उनके परिवार के लोग भी गोरक्षा को मानने वाले थे उनको जब पता चला कि गाय की चर्बी के कारतूस बनते हैं इसका माने गाय का कत्ल किया जाता है फिर उसकी चर्बी से कारतूस बनाए जाते हैं और वो हमको मुंह से खोलने पड़ते हैं तो हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो उन्होंने तय कर लिया की इन अंग्रेजों को सबक सिखाना तो वो भी नाना साहब पेशवा के संगठन में शामिल हुए और नाना साहब पेशवा ने तारीख तय की थी कि 31 मई को एक साथ पूरे देश में विद्रोह होगा लेकिन मंगल पांडे ने वो 31 मई का इंतजार नहीं किया उन्होंने 29 मार्च अठारह को ही बगावत शुरू कर दी अकेले तय हुआ था कि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होगी 31 मई को उससे काफी पहले 29 मार्च को ही उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने क्या किया एक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था मेजर ह्यूसन उसको गोली मार दी मंगल पांडे ने बैरकपुर में और भरी सभा में गोली मारी सेना की परेड होने के लिए सैनिक मैदान में खड़े थे मेजर ह्यूसन कुछ आदेश दे रहा था मंगल पांडे ने मेजर ह्यूसन को एक सवाल पूछा कि क्या हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है तो मेजर ह्यूसन ने कोई जवाब नहीं दिया फिर मंगल पांडे ने पूछा क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं हमको जो कारतूस दिए जाते हैं उसमें गाय की चर्बी मिली होती है मेजर यूसन ने ना हां कहा ना ना कहा बस इसी पे गुस्सा आ गया मंगल पांडे को तो मंगल पांडे के पास अपनी बंदूक थी गोली उन्होंने मेजर यूसन को मार दी जैसे ही मेजर यूसन मरा और गिरा तो उसके नजदीक में एक अंग्रेज अधिकारी खड़ा था उसका नाम था कर्नल वाघ वो झपट्टा मार के मंगल पांडे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा मंगल पांडे ने दूसरी गोली उसको मार दी और वाघ भी वहीं ढेर हो गया उसके बाद एक तीसरा अंग्रेज अधिकारी आगे बढ़ा और मंगल पांडे ने बंदूक के आगे का वो होता ना छुरा लगा हुआ वो उसके पेट में घुसेड़ दिया और वो भी धराशाई हो गया तीन अंग्रेज अधिकारी वहां मर गए तड़प तड़प कर उसके बाद मंगल पांडे चिल्लाया और उनके जो सहयोगी सैनिक थे और कहा कि मैं अकेला अगर तीन अंग्रेजों को मार सकता हूं तो तुम सब मिलकर कितने अंग्रेजों को मार सकते हो उठो आगे बढ़ो क्रांति का समय आ गया जितने अंग्रेज अधिकारी हैं इन सबको मार दो यहां पर लेकिन मुश्किल ये हो गई कि बाकी जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि हमने तो 31 मई का संकल्प लिया हुआ है और आप अभी हमसे कह रहे हो क्रांति करने को सारे देश में 31 मई को क्रांति होगी और आप कहते हो आज ही करो तो वो धर्म संकट में थे कि नाना साहब पेशवा के संगठन से चूंकि जुड़ चुके हैं तो संगठन का आदेश माने या मंगल पांडे का आदेश माने इसी उधेड़ में वो कुछ नहीं कर पाए किंग कर्तव्य विमूड़ हो गए और उतनी देर में अंग्रेजों की फौज आ गई और अंग्रेजों की फौज ने मंगल पांडे को पकड़ लिया और मंगल पांडे ने कोशिश की कि वो अपने को गोली मार के खत्म करें, लेकिन वो गोली उनके शरीर को छूती हुई निकल गई वो जीवित रह गए अंग्रेजों ने फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया कोर्ट मार्शल हुआ और आठ अप्रैल अठारह को मंगल पांडे को फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने और 8 अप्रैल अठारह को जब मंगल पांडे को फांसी हो गई तो सारे देश में ये खबर आग की तरह से फैल गई मंगल पांडे की सेना के जो सैनिक थे उनके सहयोगी उन्होंने छोटे छोटे समूह बना लिए और वो समूह के रूप में गांव गांव घूमना शुरू कर दिया और 31 मई को जो क्रांति होने वाली है उस क्रांति की तैयारी में वो सब लग गए लेकिन फिर एक छोटी सी भूल हो गई की जो सैनिक गाँव गाँव घूमकर क्रांति की तैयारी में लगे हुए थे वो सबको बता रहे थे इकतीस मई को करना इकतीस मई को करना है मई को करना लेकिन यहां मेरठ हमारे नजदीक में है यहां मेरठ में कुछ अति उत्साही नौजवानों ने कहा इकतीस मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करना तो मेरठ में दस मई को क्रांति शुरू हो गई और मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों की सेना में उन्होंने बगावत करके अंग्रेजों के घर जला दिए और जो अंग्रेज थे उनको मार डाला और फिर वो सैनिक मेरठ से दिल्ली चले गए और दिल्ली जाकर उन्होंने ये कहना शुरू किया 31 मई तक कौन इंतजार करेगा अभी करो तो दिल्ली के सैनिक भी उनकी हामे हा मिला के बारह मई को दिल्ली में क्रांति हो गई फिर तेरह मई को दिल्ली के पड़ोस में हो गई और ऐसे करके वो इकतीस मई सबको भूल गई और उसके पहले ही सारा खेल शुरू हो गया अब इसमें गड़बड़ क्या हुई कि उस जमाने में कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीफोन का कम्युनिकेशन तो था नहीं टेलीग्राम का कम्युनिकेशन था नहीं रेडियो का उस जमाने में सूचनाओं को पहुंचाने के लिए एक एक व्यक्ति गांव गांव जाता था तो पहले सूचना पूरे देश में गई थी इकतीस मई की अब बाद में ये मेरठ में और दिल्ली में जब क्रांति हो गई तो कौन ये सूचना पहुंचाए जाकर गांव गांव कि सब कुछ 14 मई को ही करना है या 15 मई को करना है तो कुछ जगह हुआ और कुछ जगह वो 31 मई का इंतजार हुआ अंग्रेजों को इस बीच में समय मिल गया और उस पूरी क्रांति को एक तरफ जो सफल होने वाली थी तीन महीने में ही अंग्रेजों ने उसको दबा दिया और अंग्रेजों ने अपनी बहुत सारी सेना मंगा बाहर से फिर से उनकी सेना आ गई और इस क्रांति को पूरा दबा दिया और जब यह क्रांति दबी तो जिस बिठूर में नाना साहब पेशवा ने संकल्प लिया था देश को आजाद कराने का उस बिठूर के 24,000 लोगों को अंग्रेजों ने गर्दन से काट दिया बिठूर में तीन महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक किसी को अंग्रेजों ने जिंदा नहीं छोड़ा सबको गर्दन से काटा और धीरे धीरे सारे क्रांति वीरों के घर परिवारों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्भाग्य उस समय यह भी हुआ कि भारत के कुछ राजाओं ने अंग्रेजों की मदद कर दी उसमें और अपनी सेना अंग्रेजों को दे दी ऐसे भारत के 20 राजा हुए उस समय जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करके सेना दे दी और उसी में फिर अंग्रेज जीत गए और भारत 1857 में ही आजाद हो जाता उसके बाद फिर हमको लगभग 90 साल इंतजार करना पड़ा और 1947 में जाकर आजाद हुआ एक बार मौका आया हम 1757 में आजाद हो जाते जो रॉबर्ट क्लाइव को पत्थरों से मार दिया होता दूसरा मौका आया उसके भी पहले 1688 में जब औरंगजेब ने अंग्रेजों को पराजित किया हम तब भी आजाद हो जाते तीसरा मौका आया जब 1805 में जसवंत राय होलकर महाराजा रणजीत सिंह और दौलतराव सिंधिया की सेनाएं मिल जाती और अंग्रेजों को पराजित करते तो हम 1805 में आजाद हो जाते लेकिन ये तीनों मौके हमें गवाने पड़े फिर अठारह में ये शुरू हुआ उसमें भी हमारी जल्दबाजी में अति उत्साह में हम नहीं कर पाए और फिर अंत में जाकर 1947 में ही आजाद हो पाए तो इस पूरी कहानी से एक ही बात पता चलती है कि संगठन का निर्देश और संगठन का आदेश अगर हम पालन ना करें तो भारत की आजादी 90 साल पीछे चली जाती है 90 साल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ता है और लाखों शहीदों की कुर्बानी देनी पड़ती है इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक यही कह रहा हूं कि हम भारत स्वाभिमान के लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारा संगठन बढ़ रहा है तो आप ध्यान रखना कि संगठन का आदेश और संगठन का निर्देश बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे सामने भी यही हो सकता है जो नाना साहब पेशवा के सामने हुआ था या बाकी क्रांतिवीरों के सामने हुआ था इसलिए हमारे संगठन से जो आदेश आएगा जो निर्देश आएगा उसी का पालन पूरी ताकत के साथ हम करेंगे उसमें अपना उत्साह और अपना अति उत्साह नहीं जोड़ेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी आने वाले समय में हमें भी कोई बड़े आंदोलन करने पड़ेंगे तो एक तारीख तय होगी एक दिन तय होगा और उसी तारीख और उसी दिन को सारे देश में एक साथ हमें वो काम करना है ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान रखनी है और ये बात अगर आपके ध्यान में आती है तो मैं मानता हूं कि मेरे आज के इस व्याख्यान की सार्थकता होगी क्योंकि इतिहास की ये बातें सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि हम इनसे सबक सीखें और भविष्य में वो गलतियां ना करें जो हमारे पुरखों से हो गई मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि हर भारत स्वाभिमानी भाई बहन को इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि दे और इतनी तेजस्विता दे और इन सबसे ज्यादा विवेक इतना दे कि वो संगठन के निर्देश और आदेश की अवहेलना ना करें उसी आदेश और निर्देश पर अपने जीवन की पूरी ताकत लगाकर काम करने की तैयारी करें इस भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद